ब्रह्मसूत्र शांक्य हिंदी अनुवाद अध्याय पहला चौथा अधिकरण तीसरा अक्रख्योप्रहा सूत्रतेरा सूत्र तेरा, सूत्र से तेरा। सूत्र न ग्यारह सेरा सूत्रग्यारा वालाोपसंग्रहा न ना संख्योपसंग्रहा नाना भावाद अतिका यस् पंच पंच जन आकाशस्य प्रतिष्ठितः इस मंत्र में श्रूयमाण संख्यावाचक पद से पच्चीस संख्या का ग्रहण करने पर भी न प्रधान श्रुति प्रतिपादित नहीं है नानाभावत क्योंकि नाना भाव है अतिरिक्का आत्मा और आकाश अतिरिक्त कह गए है इससे सप्तव मान्य पड़ेंगे इससे तो अपसिद्धांत होगा, अतः प्रधान आदि तत्वों का ग्रहण युक्त नहीं है इस प्रकार अजामंत्र में संख्याभिमत प्रधान आदि का परिहार होने पर भी अन्य मंत्र के आधार पर सांख्य पुनः पूर्वपक्ष करता है यस्मिन पंच पंच जना जिसमे पांच पंच जन और अव्याकृत आकाश भी प्रतिष्ठित है उस आत्मा को ही मैं अमृत ब्रह्म मानता हूँ अमृत ही हूँ इस मंत्र में पंच पंच इस प्रकार पांच संख्या विषय दूसरी पांच संख्या का श्रवण है क्योंकि दो बार पंच शब्द देखने में आता है वे ये पांच पंचक मिलकर पच्चीस होते हैं एवं पच्चीस संख्या से जितने साख्य वालों की आकांक्षा होती है उतने ही तत्व संख्यों ने गिने हैं मूल प्रकृति मूल प्रकृति अविकृति है अर्थात किसी की विकृति नहीं है महदादी और विकृति दोनों है। तत्व ही है। है और ही। प्रसिद्ध उस पच्चीस संख्या से उन स्मृति प्रसिद्ध पच्चीस तत्वों का उपसंग्रह होने से प्रधान आदि श्रुति प्रतिपादित है ऐसा पुनः प्राप्त हुआ सिद्धांति इस विषय में हम कहते हैं संख्या के संग्रह से भी प्रधानादि है, है, ऐसी आशा नहीं करनी चाहिए। इससे, इससे नानाभाव अर्थात ये तत्व ही इनमें प्रत्यक पंचक का साधारण धर्म नहीं है जिससे कि पच्चीस संख्या के बीच में दूसरी पांच पांच संख्याएं अंतर्भूत हो क्योंकि किसी एक अनुगत धर्म बिना पृथक पदार्थों में द्वित्व आदि संख्या प्रविष्ट नहीं होती यदि कहो कि जैसे पंच पांच और सात वर्ष, वर्ष वर्षा ने अनावृष्टि कहते हैं वैसे पंच पंच इस अबांतर अव, अवयव संख्या द्वारा पच्चीस संख्या ही लक्षित होती है यह कथन भी युक्त नहीं है इस पक्ष में यही दोष की लक्षण ग्रहण करनी पड़ती है और यहाँ अन्य पंच शब्द जन शब्द के साथ समस्त होकर पंचजन हुआ है कारण की भाषिक स्वर से एक पदत्व निश्चय होता है एवं पंचा पंच जनाम जना तुझे पंच पंच के इस अन्य प्रयोग में एक पद एक स्वर और एक विभक्ति प्रतीत होती है समस्त पद होने से पंच पंच ऐसी दो बार कथन भी नहीं है और इससे पंच पंच इस प्रकार दो पंचकों का भी ग्रहण नहीं है किंच पंच, पंच पांच पंचक इस प्रकार एक पांच संख्या का दूसरी पांच संख्या के साथ विशेषण अन्वय नहीं होता क्योंकि एक विशेषण का अन्य विशेषण के साथ संबंध अन्वय नहीं होता पूर्व पक्ष परंतु पाँच संख्या को प्राप्त हुए जनही फिर पांच संख्या से विशेष्यव होकर पच्चीस प्रतीत होते हैं जैसे कि पंच पंचपूल्य पाँच पुलि पंचक यहाँ पच्चीस प्रतीत होती है इसके समान प्रकरण में भी समझना चाहिए सिद्धांति हम कहते हैं कि यह ठीक नहीं है क्योंकि पंचपुली शब्द में समाहर अभिप्रेत होने से कितनी पंच है इस प्रकार भेद की आशंका होने पर पंच पंचपुल्य पांच पुली पंचक इस प्रकार पांच पुलि का विशेषण पुनः पांच युक्त है परंतु यहाँ तो पंच जना पांच जन ऐसा आरंभ से ही भेद विशेषण का ग्रहण है अतः कितने इस प्रकार भेद की आशंका न होने पर पंच पंच जना पांच पंच जन इस तरह पंच जन का पंच संख्या विशेषण नहीं हो सकता यदि विशेषण हो, तो भी केवल पांच संख्या का होगा पंच जनपद का नहीं इस पक्ष में तो दोष उपसर्जनस्य से संयोगा उपसर्जनस्य विशेषण विशेषणना संयोगात कहा गया है इसलिए पंच पंच इस प्रयोग पच्चीस तत्व के अभिप्राय से नहीं है और संख्या की अधिकता से भी पच्चीस तत्व के अभिप्राय से नहीं है क्योंकि आत्मा और आकाश को लेकर पच्चीस पच्चीस संख्या से अधिक होता है यहाँ तत्वों की प्रतिष्ठा के आधार रूप से आत्मा का निर्देश है क्योंकि यशमिन इस सप सब, अर्थात सप्तम्यन्त यद से सूचित तमेव म उसी को मैं आत्मा मानता हूँ इस प्रकार आत्मरूप से अनुकर्षण है आत्मा चेतन पुरुष है, भी मतलब तत्व है। और वह संख्या तत्वों के अंतर्गत भिन्नगर थ्रहण किया जाए तो सांख्य सिद्धांत से, से विरुद्ध तत्व संख्या में अधिकता प्रसक्त होगी इसी प्रकार पच्चीस तत्वों के अंतर्भूत आकाश का आकाश से प्रतिष्ठित और आकाश प्रतिष्ठित है इस प्रकार पृथक ग्रहण अयुक्त है अन्य अर्थ का ग्रहण करने पर तो उक्त दोष अधिक संख्या है संख्या मात्र का श्रवण होने पर श्रुति 25 तत्वों का संग्रह किस प्रकार प्रतीत होता है क्योंकि जन शब्द तो तत्वों में रूढ़ नहीं है अन्य अर्थ का संग्रह करने से भी संख्या उत्पन्न उपपन्न होती है तो पंजना यह किस प्रकार है कहते हैं दिख संख्या दिशा और संख्या वाचक शब्दों के संज्ञा नाम अर्थ में सुबंध पद के साथ सभास होता है इस विशेष सूत्र से संज्ञा में पंच शब्द का जनपद के साथ समास है वस्तुता रूढ़ित्व के अभिप्राय से कुछ पंचजन नाम यहाँ विवक्षित है संख्याभिमत 25 तत्व के अभिप्राय से नहीं वे कितने हैं इस प्रकार की आशंका होने पर उसके उत्तर में यहां पुनः पंच शब्द का प्रयोग किया गया है जैसे सप्तषी सात है वैसे पंचजन नाम वाले जो कोई है वे भी पांच ही हैं ऐसा अर्थ है पुनः वे पंचजन नाम के कौन हैं वह कहते हैं सूत्र बारहवा प्राणादय वाक्य शेषात सूत्राणादय यह, यहाँ पंच जन शब्द से प्राण चक्षु श्रोत्र अन्न और मन कहे गए है वाक्यशेषा क्योंकि प्राणस्य प्राण इस वाक्यशेष में स्थित है भाष्यार्थ यस्मिन पंच जिसमें पांच पंच है इससे अग्नि में मंत्र ने ब्रह्म स्वरूप का निरूपण करने के लिए प्राण से प्राण मत जो उसे प्राण के प्राण चक्षु के चक्षु, श्रोत्र श्रोत्र, के के के तथा मन के मन को जानते हैं, वे चक्षुत्र हैं। इस प्रकार पांच आदि पांच निर्दिष्ट है सन्नहित होने के कारण वाक्यशेष में स्थित वे प्राण आदि जिन इस मंत्र में पंच जन शब्द से विवक्षित है पूर्व पक्षी प्राण आदि में जन शब्द का प्रयोग कैसे है सिद्धांति तत्वों में जन शब्द का प्रयोग कैसे है प्रसिद्धि रूढ़ी का दोनों पक्षों में त्याग समान होने पर भी वाक्य शेष के बल से पंच जन शब्द से प्राण आदि पांच ही ग्रहण योग्य है और मनुष्य के साथ संबंध होने से भी प्राण आदि जन शब्द के भागी होते हैं तेवा ए पांच ब्रह्म पुरुष है इस जन वाचक पुरुष शब्द प्राणों में प्रयुक्त है और उसी प्रकार प्राणोह पिता प्राण पिता है इत्यादि ब्राह्मण है, है। समाज के बल से समुदाय को रूढ़ मानने में कोई विरोध नहीं है परंतु पंचजन शब्द के प्रथम प्राणादि में प्रयोग की असिधि होने से रूढ़ी का किस प्रकार आश्रय किया जा सकता है ऐसा कहा है कि आदि के समान पंचजन शब्द की भी रूढ़ी हो सकती है प्रसिद्धार्थक पद के संविधान में प्रयुक्त हुए अप्रसिद्धार्थ वाचक शब्द का समार के बल से अर्थ होता है ऐसा नियम है जैसे पशु वाला उद्भिद याग करे। यूपम यूप का का वाला नामक करे करे करे छेदन से संस्कार करे। और वेदी करोती, वेदी का संस्कार और इत्यादि में होता है वैसे ही यह पंचजन शब्द भी समास के कथन से स्वज्ञा भाव को प्राप्त होकर सज्ञी की आकांक्षा करता हुआ वाक्य शेष और समिव्यात सहुच्चरित प्राण आदि में प्रवृत्त होगा कई एक लोगों ने तो ऐसा व्याख्यान किया है कि देव पितर गंधर्व असुर राक्षस ये पांच असुरक्षस है दूसरों ने चार और या इस प्रकार पंचजन शब्द का प्रयोग प्रजा के लिए दिखाई देता है उसका ग्रहण करने पर भी कोई विरोध नहीं आचार्य ने तो पच्चीस तत्वों की यहाँ प्रती नहीं होती इस अभिप्राय से प्राणादय वाक्यशेषात यह सूत्र कहा है प्राण आदि में अन्न का पाठ करने वाले जो माध्यम दिन शाखा वाले हैं उनके मत में तो प्राणादि पंचजन भले हो परंतु शाखा वाले तो प्राण आदि में अन्न का पाठ नहीं करते उनके मत में तो प्राणादि पंचजन किस प्रकार होंगे इसके लिए उत्तर पढ़ते कहते हैं सूत्र वा। शा खा वालों के पाठ में पूर्वोक्त प्राणादी में अन्ने असति अन्न के न होने के कारण ज्योतिष तदेवा इस पूर्ववाक्यस्थ ज्योतिषे पंच संख्या की पूर्ति करनी चाहिए खा वालों के पाठ में प्राणमत इस मंत्र में अन्न का ग्रहण न होने से भी ज्योतिषे उसकी पंच संख्या की पूर्ति हो जाएगी क्योंकि वे भी यस् पंच पंच इस मंत्र से पूर्व मंत्र में ब्रह्म स्वरूप का निरूपण करने के लिए ही तद्देवा ज्योतिषाम उस आदि ज्योतियों के ज्योतिष स्वरूप अमृत की देवगण आयु इस प्रकार उपासना करते हैं इस प्रकार ज्योति का अध्ययन करते हैं परंतु दोनों शाखा वालों के पाठ में समान रूप से पढ़ी हुई इस ज्योति का एक ही मंत्र में प्राप्त पांच संख्या से कुछ लोग कारणव शाखा वाले क्यों ग्रहण करते हैं और कुछ लोग माध्यम दिन शाखा वाले क्यों ग्रहण नहीं करते कारण की अपेक्षा आकांक्षा का भेद है ऐसा कहते हैं प्राण से प्राणमत इस एक ही मंत्र में अन्न का ग्रहण होने से पांच जनका को लाभ होने के कारण मंत्र में ज्योति की अपेक्षा नहीं होती अन्न का ग्रहण न होने से एक ही मंत्र में प्राण आदि पंच जन लाभ न होने के कारण काणमशाखा वालों को ज्योति की अपेक्षा होती है तथा चार होने पर भी पांच वाकौन है ऐसी अपेक्षा रहती है जैसे एक ही अतिरात्र सत्र में वचन से कहीं षोडशी यज्ञ पात्र का ग्रहण होता है और कहीं पर ग्रहण नहीं होता वैसे अपेक्षा के भेद से एक ही मंत्र में पठित ज्योति का ग्रहण और अग्रहण होता है इस प्रकार प्रधान विषयक कोई भी श्रुति प्रसिद्धि नहीं है स्मृति और न्याय प्रसिद्धि का तो आगे परिहार करेंगे अधिकरण चौथा कारणत्वाधिकरण सूत्र चौधवा कारण न चाका दिशु यथा हे कारण न दिशु यथा चाशादिशु यहापदि सूत्रार्थ कारण ब्रह्म के जगत कारण होने में तो न कोई विरोध न कोई विरोध नहीं है क्योंकि आकाशादिशु सृज्यम आकाशादी पदार्थों के विषय में यथा व्यपदिष्टोक्त है यादृश ईश्वर एक उपनिषद में कारण रूप से विपदिष्ट है च और तादृश ही अन्य उपनिषदों में भी कारण रूप से कथित है जन्माद्यसी इत्यादि सूत्रों से जगत जन्मादि कारणत्व ब्रह्म का लक्षण कहा जा चुका है गति सामान्य इत्यादि सूत्रों से सब वेदांत वाक्य समान रूप से ब्रह्म के ही कारणत्व तो बोधक है यह भी कहा जा चुका है एवं शब्दम इत्यादि सूत्रों से प्रधान श्रुति प्रतिपादित नहीं है यह भी कहा गया है यह भी कहा गया है अब दूसरी आशंका होती है ब्रह्म जगत के जन्मादि का कारण है संपूर्ण वेदांत वाक्यों की ब्रह्मभिषेक का कारण गति ज्ञान समान है ऐसा प्रतिपादन नहीं किया जा सकता है इससे इससे कि विज्ञान विरोध देखा जाता है प्रत्येक उपनिषद में क्रमादि के वचित्र से भिन्न भिन्न सृष्टि उपलब्ध होती है जैसे कि कहीं पर आत्मना आकाश आकाश उत्पन्न हुआ उसने तेज उत्पन्न किया इस प्रकार तेज पूर्वक सृष्टि कहीं पर साणम अस्रुजित उसने प्राण उत्पन्न किया प्राण से श्रद्धा उत्पन्न की इस प्रकार प्राण पूर्वक सृष्टि कही गई है कहीं पर ईमान लोकान उसने इन लोकों की सृष्टि की जलमय शरीर वाला स्वर्ग लोक सूर्य किरण से व्याप्त अंतरिक्ष लोक मनुष्य लोक और जलमय बिना ही लोकों की सृष्टि कही गई है उसी प्रकार कहीं पर असद पहले यह जगत असत ही था उसी से सतनाम रूपात्मक व्यक्त उत्पन्न हुआ और असदेव अग्र पूर्व यह असत ही था वह सत हुआ वह सम्यक अभिव्यक्त हुआ अंकुरित हुआ इस प्रकार असतपूर्वक सृष्टि कही गई है कहीं पर असतवाद का निराकरण कर तयक और उस जगत कारण के विषय में कि ने ऐसा भी कहा है कि आरंभ में यह असत ही था इस प्रकार उपक्रम करू किंतु हे सोम्य ऐसा कैसे हो सकता है भला असत से सत कैसे उत्पन्न हो सकता है अतः हे सोम्य पूर्व में यह एकमात्र अद्वितीय असत ही था ऐसा आरुण ने कहा इस प्रकार सत पूर्वक सृष्टि के प्रतिज्ञा की जाती है कहीं पर तद्येदम वह यह जगत सृष्टि के पूर्व अव्याकृत था वह नाम रूप से ही व्याकृत व्यक्त हुआ इस प्रकार जगत की अभिव्यक्ति स्वयं कर्तृक अपने आप ही कही जाती है इस प्रकार अनेक सृष्टि आदि युक्त नहीं है अतः स्मृति और न्याय प्रसिद्धि से ब्रह्म से भिन्न कारण का ग्रहण करना युक्त है सिद्धांति ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं प्रत्येक उपनिषद में सृज्यमान आकाश आदि में क्रम आदि द्वारक विरोध होने पर भी स्रष्टा के विषय में कुछ भी विरोध नहीं हैत्मा एक अद्वितीय ब्रह्म कारण रूप से व्यपिष्ट है वैसा ही अन्य उपनिषेदों में भी व्यपदिष्ट है जैसे सत्यम ज्ञान अंतम ब्रह्म यहाँ ज्ञान शब्द से ब्रह्म विषय सो अकामयत काम वचन से चेतन ब्रह्म का निरूपण करती हुई श्रुति ईश्वर को स्वतंत्र रूप से कारण कहती है। ब्रह्म आत्म शब्द से और शरीर आदि कोश परंपरा द्वारा सबके अंतर अनुप्रवेश करने से सबके भीतर प्रत्येगात्मा का निर्धारण किया है बहुश्याम में बहुत हो जाऊ अर्थात में उत्पन्न हो जाऊ इस प्रकार प्रकार का अनेक स्वरूप होने के कथन से विकारों का से विकारों है? है उसी प्रकार उसने यह जो कुछ सबकी रचना की इस प्रकार समस्त जगत की सृष्टि के निर्देश से सृष्टि के पूर्व केवल अद्वितीय सृष्टा को श्रुति कहती है जिस प्रकार यहाँ तैत्तरीय उपनिषद में जो आदि लक्षण वाला ब्रह्म जगत कारण रूप से है उस प्रकार के लक्षण वाला ब्रह्म पहले यह सारा प्रपंच एकमात्र अद्वितीय ही था तदैक्षत उस सत्यक्षण किया कि मैं बहुत हो जाऊं अनेक प्रकार से उत्पन्न हो इस प्रकार ईक्षण कर उसने तेज उत्पन्न किया उसी प्रकार आत्मा व सृष्टि के पूर्व यह सब जगत केवल आत्म रूप ही था दूसरा कोई सचेष्ट पदार्थ नहीं था उसने एक क्षण किया कि मैं लोगों की सृष्टि करूँ इस प्रकार अन्यत्र उपनिषदों में भी जाना जाता है क्योंकि कारण स्वरूप निरूपण परक, इस प्रकार के वाक्य समुदाय का प्रत्येक उपनिषद में अर्थविषयक अविरोध है परंतु कही आकाश की प्रथम सृष्टि कही तेज की प्रथम सृष्टि इस प्रकार कार्य विषय विरोध तो देखा जाता है कार्य विषयक विरोध होने से भी सब वेदांतों में अविरुद्ध रूप से प्रतीयमान कारण ब्रह्म भी अविवक्षित होना योग्य है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा मानने पर अति न वेद श्रुति इस सूत्र से आरंभ कर कार्य विषयक विरोध का भी आचार्य समाधान करेंगे वेदांत प्रतिपाद्य न होने के कारण कार्य विषयक विरोध भले ही हो परंतु यह सृष्टि आदि प्रपंच वेदांत वाक्यों से प्रतिपादन करने की इच्छा का विषय ही नहीं है क्योंकि प्रपंच से संबद्ध कोई भी पुरुषार्थ न देखा जाता है और न सुना जाता है और न उसकी कल्पना ही की जा सकती है कारण और से तत्त उपनिषदों में स्थित ब्रह्म विषयक वाक्यों के साथ सृष्टि वाक्यों की एक वाक्यता अवगत होती है अन्य चुंगेना हे सोम्य अन्नरूप कार्य से जलरूप रूप मूल को खोज प्राप्त कर हे सोम्य जलरूप कार्य लिंग से तेजरूप रूप मूल को प्राप्त कर और हे सोम्य तेजरूप कार्य से सदरूप मूल का निश्चय कर इस प्रकार श्रुति ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए सृष्टि आदि प्रपंच दिखलाती है ऐसा ज्ञात होता है कि मृत्यु का आदि दृष्टांत द्वारा कार्य का कारण के साथ अभेद कहने के लिए सृष्टि श्रुति सृष्टि आदि प्रपंच श्रवण कराती है मृत लोहिस्फुलिंगाद्य उपनिषदों में मृत्ति का लोहखंड और दृष्टांतों द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार से निरूपण किया है विस्फुल्लिंगादी दृष्टान में बुद्धि प्रवेश कराने का उपाय मात्र है वस्तुतः उनमें कुछ भी भेद नहीं है इस प्रकार संप्रदायविद आचार्य गौड़पाद कहते हैं ब्रह्मविद आपनावती परम ब्रह्मविद ब्रह्म पर पर को प्राप्त होता है तरती आत्माविद शोक में संसार से मुक्त हो जाता है तमेव उसे ही जानकर पुरुष मृत्यु को पार करता है इस प्रकार ब्रह्मज्ञान से संबंध फल की श्रुति है ब्रह्मज्ञान से वेदवान को परमानंद की प्राप्ति शोक की निवृत्ति और मृत्यु का अतिक्रम अनुरूप फल प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाला है क्योंकि जब तत्व इस प्रकार असंसारी आत्मत्व का अपरोक्ष अनुभव होता है तब संसारी आत्मत्व की निवृत्ति हो जाती है परंतु असद सृष्टि के पहले यह असत ही था इत्यादि जो कारण विषय विरोध दिखलाया गया है सूत्रार्थ असद मग्र आसित इस प्रकार अनभिव्यक्त नाम रूपवाची असत शब्द से सत का ही आकर्षण होता है अतः असत कारण विषय आशंका का यहाँ अवकाश नहीं है असद्वा, के पहले यह असत असत ही था। इस ते में स्वरूप रहित असत का कारण रूप से श्रवण नहीं कराया जाता है, क्योंकि असन्व सभवती यदि पुरुष ब्रह्म असत है ऐसे जानता है तो वह स्वयं भी असत हो जाता है यदि ऐसा जानता है कि ब्रह्म सत है तो ब्रह्मविद्ता उसे सत समझते है इस प्रकार असत्वाद के अपवाद से ब्रह्म को आदि परंपरा से, से निर्धारण कर सो उस परमात्मा का, ने कामना की इस प्रकार उसी प्रकृति ब्रह्म का समाकर्षण कर उसी से विस्तृत सृष्टि का श्रवण करा कर तम चत्यम, तत्सत्यमी वह सत्य है ऐसा लोग कहते हैं इस प्रकार उपसंहार कर उसके विषय में ही श्लोक है इस प्रकार उसी प्रकृति में असद्वा इस इस मंत्र को उदाहरण रूप से कहते हैं यदि श्लोक स्वरूप रहित असत अभिप्रेत हो तो अन्य का समाकर्षण होने पर अन्य का उदाहरण देने से वाक्य असंबद्ध हो जाएगा अर्थात जिस सत प्रकृत का यहाँ समाकर्षण किया गया है उसे से भिन्न असत का उदाहरण होने से यह वाक्य असंबद्ध हो जाएगा इसलिए नाम रूप से अभिव्यक्त वस्तु में प्राय सत शब्द प्रसिद्ध है अतः सृष्टि से पहले नाम रूप के व्याकृता भाव की अपेक्षा से सत ही ब्रह्म असत सा था ऐसा उपचार किया जाता है अर्थात गौणवृत्ति से असत शब्द से उपचार किया जाता है असदैव असदेवेदमग्रसित इस मंत्र में भी यही योजना है कि वह इस वाक्य घटक तत्पद से पूर्व गत का समाकर्षण ग्रहण है यदि अत्यंता भाव रूप असत को स्वीकार करे तो तत्सदासी इसमें किसका समाकर्षण करेंगे अर्थात स्वरूप शून्य असत का समाकर्षण असंभव है और असत का सदरूप से ग्रहण करना भी असंगत है तध्यक उसी के विषय में किन्हीं ने ऐसा भी कहा है कि सृष्टि के पहले यह असत ही था इसमें भी अन्य श्रुति के अभिप्राय से यह किसी एकीय मत का उपन्यास नहीं है अर्थात इस मंत्र का किसी शाखा वाले कारण को असत कहते हैं यह अर्थ नहीं है क्योंकि क्रिया के समान वस्तु में विकल्प संभव नहीं है इसलिए यहां यह समझना चाहिए कि श्रुति से परिग्रहित सतपक्ष को दृढ़ करने के लिए मंदवती पुरुषों से परिकल्पित असत पक्ष का उपन्यास कर यह परिहार है इस शरीर में नखाग्र पर्यंत प्रवेश किए हुए है इस प्रकार अध्यक्ष का व्याकृत वस्तुओं में प्रवेश कर्तृत्व रूप से समाकर्षण है अध्यक्ष के बिना ही व्याकरण व्याकरण नाम रूप से जगत की अभिव्यक्ति स्वीकार करे तो स एष यह इस अनंतर ग्रंथवर्ती प्रकृत अर्थ का अवलंबन करने वाले स इस सर्वनाम से कार्य में से किसका समाकर्षण होगा और चेतन आत्मा का शरीर में यह अनुप्रवेश तो चुना जाता है क्योंकि पश्चिम चक्षु देखने के कारण वह चक्षु दृष्टा है सुनने के कारण श्रोत श्रोता है मनन करने के कारण मन बनता है इस प्रकार अनुप्रवेश करने वाले में चेतनत्व का श्रवण है और वर्तमान समय में नाम रूप से व्याकृत हुआ यह जगत जैसा सकृक व्याकृत होता है वैसा ही आदि में था ऐसा होता है। क्योंकि दुष्ट प्रत्यक्ष सिद्ध से विपरीत कल्पना नहीं की जा सकती अन जीवात्मा रूप से इन तीनों तेज जल और अन्न देवताओं में अनुप्रवेश कर नाम और रूप की अभिव्यक्ति करूं इस प्रकार दूसरी श्रुति भी जगत की अभिव्यक्ति सकृक ही दिखलाती है व्याक्रिय यह कर्मकर्ता में लकार अभिव्यक्ति कर्ता परमेश्वर के होने पर ही सौकर्य की अपेक्षा से समझना चाहिए जैसे केदार काटने वाले किसी संपूर्ण जैसे केदार काटने वाले किसी पूर्णक नामक व्यक्ति के रहने पर भी लुजते केदार क्यारी स्वयं ही कट रही है यह प्रयोग होता है अथवा जैसे गम्यते ग्राम ग्राम प्राप्त किया जाता है इसमें कर्ता का आक्षेप किया जाता है वैसे ही अर्थ से आक्षिप्त कर्ता की अपेक्षा से कर्म के अर्थ में ही यह लकार समझना चाहिए अधिकरण पांचवा बालक्यधिकरण सूत्र सोलह से अठारह सूत्र योह जगद्वाचित इस श्रुति में कर्म शब्द संपूर्ण प्रपंच का वाचक होने के कारण इसका कर्ता परमात्मा ही है औषित की ब्राह्मण में बाला और अजात शत्रु के संवाद में यो वय बालक हे बाल जो इन पुरुषों का करता है अथवा यह संपूर्ण प्रपंच जिसका कर्म है वही जानने योग्य है ऐसी श्रुति है इसमें वेदितव्य रूप से क्या जीव उपदिष्ट है अथवा मुख्य प्राण व परमात्मा ऐसा संचय होता है तब क्या प्राप्त हुआ गुरु पक्षी प्राणोपदिष्ट है क्यों क्योंकि यस्य वैदत् कर्म ऐसी श्रुति है चलनात्मक कर्म प्राण के आश्रित है और यथाअस्विन प्राण जाग्रत और स्वप्न जनक कर्म की उपरति के अनंतर सुक्षिप्त में इस प्राण में ही सब एक होता है इस तरह वाक्यशेष में प्राण शब्द का श्रवण है और प्राण शब्द मुख्य प्राण में प्रसिद्ध है आदित्य पुरुष आदित्य में पुरुष है चंद्रमा में पुरुष है इस प्रकार बालाकी ने पहले इन जिन आदित्यदि पुरुषों का निर्देश किया है उनका भी करता प्राण है क्योंकि आदित्य आदि देवता प्राण के भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं कथम एकोदेव चाकल्य एक देव कौन है याज्ञवल्क प्राण वह ब्रह्म है उसी को त्यत परोक्ष ऐसा कहते हैं इस प्रकार अन्य श्रुति में प्रसिद्ध है अथवा यहाँ वेदितव्य रूप से यह जीव उपदिष्ट है उसका भी धर्माधर्म रूप कर्म यकर्म इस प्रकार सुनाया जा सकता है वह भी भोक्ता होने से भोग के साधन इन पुरुषों का अदृष्ट द्वारा करता हो सकता है वाक्य शेष में भी जीव का लिंग अवगत होता है क्योंकि रूप से उपन्यस्त जो का करता है उसका ज्ञान प्राप्त प्राप्त करने के के लिए प्राप्त को बोध कराने अभिलाषी ने पुरुष को पुकारा उस आमंत्रण शब्द को न सुनने के कारण प्राणादि अभोक्ता है ऐसा बोध कराकर पुनः लाठी के प्रभा प्रहार से उस सुप्त पुरुष के जागने से यह समझाया कि प्राण आदि से भिन्न जीव भोगता है तथा अग्रिम वाक्य में भी तद्यथा जैसे स्वामी अपने सेवक आदि द्वारा उपहृत वस्तु का उपभोग करता है और सेवक आदि उस स्वामी से आजीविका पाते हैं वैसे यह प्रज्ञात्मा इन आत्माओं द्वारा उपभोग करता है और ये आत्माएं देवता या इंद्रियादि उस प्रज्ञात्मा के आश्रित भोग प्राप्त करती है इस प्रकार जीवलिंग अवगत होता है प्राणधारी होने से भी जीवों में प्राण शब्द युक्त है इसलिए जीव और मुख्य प्राण में एक का यहाँ ग्रहण करना चाहिए परमेश्वर का नहीं क्योंकि उसका लिंग ज्ञात नहीं है। ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं यह परमेश्वर ही इन का हो किस से इससे कि उपक्रम की ऐसी सामर्थ्य है यहाँ बालाकी ने अजात के साथ ब्रह्मते ते इस प्रकार बातचीत आरंभ की और आदित्य आदि में रहने वाले अमुख्य ब्रह्मदृष्टि के भागी कुछ पुरुषों को कहकर वह चुप हो गया खलू तुमने मुझसे यह मिथ्या कहा कि मैं तुम्हें ब्रह्म का उपदेश करता हूँ इस प्रकार अजातशत्रु ने बालकी का अख्य ब्रह्मवादी रूप से निषेध कर उनके कर्ता अन्य को वेदितव्य रूप से आक्षेप किया यदि वह वेदितव्य भी अमुख्य ब्रह्म ब्रह्म भिन्न दृष्टि भागी हो तो उपक्रम बाधित होगा इसलिए यह परमेश्वर ही होना चाहिए परमेश्वर से अन्य इन पुरुषों का स्वतंत्र रूप से कर्ता नहीं हो सकता यह निर्देश भी अथवा धर्माधर्मात्मक कर्म के विषय में नहीं है क्योंकि इन दोनों में से कोई भी प्रकृत नहीं है और श्रुति प्रतिपादित नहीं है पुरुषों के लिए भी यह निर्देश नहीं है क्योंकि इन पुरुषों का करता इस प्रकार उनका निर्देश हो गया है एवं लिंग और वचन का भेद है अर्थात कर्म यह एक वचन और नपुंसक लिंग है और पुरुषोत्पादन अथवा उसका फल पुरुष जन्म का भी यह निर्देश नहीं है क्योंकि शब्द से ही दोनों का ग्रहण किया गया है परिशेष से प्रत्यक्ष सन्निहित जगत का सर्वनाम एक शब्द से निर्देश किया जाता है जो किया जाए वह कर्म है इस व्युत्पत्ति से वह जगत ही कर्म है परंतु जगत भी अप्रकृत और श्रुति अप्रतिपादित है यह सत्य है तो भी ऐसा ज्ञात होता है कि विशेष वस्तु का ग्रहण न होने से साधारण अर्थ के साथ सन्निधान से सन्निहित वस्तु मात्र का यह निर्देश है किसी विशिष्ट वस्तु का नहीं क्योंकि विशेष सन्निधान नहीं है पूर्व वाक्य में जगत के एक देशभूत पुरुषों का विशेष रूप से ग्रहण करने से यह ज्ञात होता है कि विशेषतः सामान्य जगत का ही यहाँ ग्रहण है तात्पर्य है कि जगत के एक देशभूत इन पुरुषों का जो करता है इस विशेष कथन का क्या प्रयोजन है जिसका तो सामान्य रूप से सारा जगत ही कर, कर्म है एक तम ये कर्म श्रुतिस्थ वा शब्द एक देश के कर्तृत्व की व्यावृत्ति के लिए है बालक के द्वारा न्याय से सामान्य और विशेष से जगत का कर्ता वेदितव्य रूप से उपदिष्ट है सभी वेदांतों में यह निर्णय है कि परमेश्वर ही समस्त जगत का करता है सूत्र सत्रहवा जीव मुख्य प्राण मुख्यप्रणलिंगा व्याख्या जीव मुख्य प्राण लिंगात मुख्यप्राणलिंगा न्याख्यात सूत्र जीव मुख्य प्राण लिंगात पूर्व वाक्य में जीव और मुख्य प्राण के लिंग होने से न यह श्रुति ब्रह्म परक नहीं है यदि तो व्याख्यातम उसका हो गया गया है है जो यह कहा गया है कि वाक्य प्राणलिंग से और मुख्य से यह जीव और प्राण में से किसी एक का ग्रहण करना युक्त है परमेश्वर का नहीं उसका परिहार करना चाहिए इस पर कहते हैं नोपासात्र इस सूत्र में उसका परिहार किया गया है क्योंकि ऐसा होने पर यह जीवोपासना मुख्य प्राणोपासना और ब्रह्मोपासना इस प्रकार तीन उपासनाएं प्रसक्त होंगी परंतु युक्त नहीं है कारण कि उपक्रम और उपसंहार से योगी बाला के यह वाक्य ब्रह्माभिषेक अवगत होता है उन दोनों में उपक्रम ब्रह्मभिषेक दिखलाया गया है और मनों जो उसे इस इस प्रकार प्रकार जानता है है वह पापों को नाश कर सब भूतों में स्वराज्य और प्राप्त करता है। इस प्रकार उपसंहार भी फल का श्रवण होने से ब्रह्म ब्रह्मभिषेक देखा जाता है परंतु ऐसा होने पर तो प्रतरदन वाक्य के निर्णय से इस वाक्य का भी निर्णय हो जाता किन्तु निर्णय नहीं होता क्योंकि यसे वैतत्कर्मा इसका ब्रह्म विषय रूप से यहाँ निर्धारण नहीं किया गया है इसलिए यह पुनः उत्पन्न हुई जीव और मुख्य प्राण शंका का निवारण किया जाता है प्राण बंधन ही हे मन प्राण रूप बंधन वाला ही है इसमें प्राण शब्द भी ब्रह्म विषय देखा गया है उपक्रम और उपसंहार ब्रह्म विषय होने से जीवलिंग की भी अभेदाभिप्राय से ही योजना करनी चाहिए सूत्र अठरावा अन्याथम तो जैमिनी प्रश्न अपि व्याख्या जैमिनी ही प्रश्न व्याख्याना अपि व्याख्यानाभ्या सूत्र जैमिनीस्तु आचार्य जैमिनी तो ऐसा मानते हैं कि इस प्रकरण में जीव का परामर्श अन्याथ ब्रह्मज्ञान के लिए है प्रश्न व्याख्यानाभ्याम क्वैश एकलाके क्योंकि ऐसा प्रश्न और यदा सूक्त स्वप्न न कंचन ऐसा उत्तर है केंचो, एके अभी शाखा बल्ले एवं येष विज्ञानमय इस प्रश्न और अंतर अंतर्हदय इस उत्तर द्वारा स्पष्ट कहते हैं कि विज्ञात्मा परमात्मा से भिन्न है भाष्यर्थ और यहां विवाद भी नहीं करना चाहिए कि कि यह वाक्य जीव वाक्य जीव प्रधान प्रधान। है अथवा ब्रह्म कारण इस में आचार्य जीव ब्रह्म प्रतिपत्ति के लिए मानते हैं किससे इस से की प्रश्न और व्याख्यान उत्तर है सो यह हुए पुरुष को उठाकर प्राणादि से अन्य जीव के प्रतिबोधित होने पर क्वेश्चन पुरुषो हे बालाकी यह पुरुष कहाँ सोता है यह शयन का कहाँ हुआ था यह शयन कहा हुआ था अर्थात यह सुप्त पुरुष किसको प्राप्त हुआ था और ऐक्य आगमन कहां से हुआ? इस प्रकार जीव से भिन्न विषय फिर प्रश्न देखा जाता है और यदा सुप्ता सोता हुआ पुरुष जब कोई स्वप्न नहीं देखता तब इस प्राणे में ही एक होता है इत्यादि और एक तस्माद इस आत्मा से विस्फुल्लंगों की तरह वा आदि प्राण अपने अपने स्थान पर जाते हैं प्राणों से देव और देवों से लोग निकलते उत्पन्न होते हैं प्रतिवचन भी है सुषुप्ति काल में जीव परब्रह्म के साथ एक हो जाता है और परब्रह्म से से प्राणादि जगत उत्पन्न होता है यह वेदांत मर्यादा सिद्धांत है इससे ज्ञात होता है कि जिसमें इस जीव का मान स्वच्छता रूप स्वाप है स्वरूप स्वरूप है, जिस से वह उपाधि रूप, रूप से सुनाया जाता है अर्थात प्रतिपादित है और इस प्रकार एक वादसने शाखा वाले बालकी और अजातशत्रु के इसी संवाद में विज्ञानमय शब्द से जीव का स्पष्ट श्रवण कराके उसे अन्य परमात्मा को यह विज्ञानमय यह जो विज्ञानमय पुरुष है जब सोया हुआ था तब कहा था और यह कहाँ से आया इस प्रश्न में और यहष हृदय में जो यह आकाश है उसमें सोता है इस प्रतिवचन में भी कहते हैं धहरो अस्मिन अंतराकाश इसमें जो सूक्ष्म आकाश है इस छादोग्य श्रुति में आकाश शब्द परमात्मा में प्रयुक्त है सर्व एक से निकलते हैं इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि उपाधि परमात्मा का ही कारण रूप से प्रतिपादन करते हैं प्राण के निराकरण में सुषुप्त पुरुष के उत्थान के साथ प्राणादि से अतिरिक्त जीव के उपदेश रूप हेतु का भी संग्रह कर देना चाहिए अर्थात प्राणके निराकरण में यह भी हेतु है पांचवा अधिकरण और भाग समाप्त